ले मंत्र पाठ सहनावतो सहनऊन सह वीर कर्वा वै तेजस्विनावीतम सुषा वह शांति शांति शांति तेजी सादर नमस्ते सभी को साधर नमस्ते आइए परमात्मा की कृपा से हम योग दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं आपका इस योग दर्शन पाठ में स्वागत है हमारा जो है साधन पाद चल रहा था मैं थोड़ा तो पीछे वाला बताते हुए फिर आगे चलेंगे तो ये जो है द्वितीय पाद जो साधन पाद है इस साधन पाद का जो प्रथम सूत्र है योग है इसके ऊपर अवसरणिका में महर्षि कहते हैं कि की उदिष्ट अग जिस व्यक्ति का चित्र जो है समाहित हो चुका है समाहित हो गया है जिस व्यक्ति का चित्त ऐसे व्यक्ति का योग कह दिया गया है ऐसे व्यक्ति के लिए योग कह दिया गया हुआ है ऐसे व्यक्ति से संबंधित जो योग है उसको कह दिया गया हुआ है तो इसमें एक शंका बनती है कि जिस व्यक्ति का चित्त समाहित हो गया है तो उसको तो समाधि लग ही गई शंका बनती है नहीं जी हाँ जी समाहित चित्र का मतलब एकाग्र हो गया चित्र जो आपने पीछे पढ़ा है सबसे पहले सूत्र में।, में अथा योगानुशासन में प्रथम पाद के जो पहला जो सूत्र है उसमें महर्षि वेद जी बताते हैं कि चित्त की जो है पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरोध तो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त में योग तो होता ही नहीं है तो एकाग्रावस्था चित्त की जो एकाग्रावस्था है और चित्त की जो है निरुद्धावस्था है इसमें ही समाधि लगती है और इसका ही नाम योग है योग पक्ष में पांच में से जो है तीन में तो आपने जो है पीछे पटा की योग पक्ष न सके याद आ रहा है जी में हमने जो आपको पढ़ाया था कि क्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चित्त की भूमिया है तो बोल रहे है की तर विक्षिप्ते चेत विक्षेपोपर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्त थे ये जो समाधि जो है चित्त की जो समाधि समाधि तो एक धर्म है ना का तो पांचों अवस्थाएं में समाधि होती है क्षिप्त में भी समाधि होती है चित्त के की अवस्था में भी समाधि होती है मूठावस्था में भी समाधि होती है अवस्था में भी समाधि होती है अवस्था में भी समाधि होती है और निरुद्धावस्था में भी समाधि होती है क्योंकि वो धर्म है तो किसी भी जैसे प्रकाश अग्नि का धर्म है तो वह छोटा सा प्रकाश हो छोटा बोले एकदम कम अग्नि हो तब भी तो प्रकाश होगा और बड़ी अग्नि हो तभी भी प्रकाश होगा तो ऐसे ही जब चित्त का धर्म है समाधि तो वह चित्त का कोई भी अवस्था हो उन सभी अवस्था में भी समाधि होगी परंतु कारण की क्षिप्त विक्षिप्त और मूड मानिकिप्त मूड और विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होती है वह योग पक्ष में नहीं है विक्षेप के कारण बाधा के कारण ये उपसर्जनी भूत है ये समाधि इसलिए योग पक्ष में नहीं है तो फिर करके यु एकाग्र चेत सी और जो एकाग्र चेत में चित्त जो है चित्त की जो एकाग्र अवस्था है उस अवस्था में तो वस्तु का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को प्रकट कर देता है उस अवस्था में तो जो वह समाधि है वह समाधि तो क्या करती है सदभुत अर्थ को प्रकाशित करती है क्लेशों को क्षीण करती है कर् बंधो को श्लस माने शिथिल करती है निरोध की ओर ले जाती है तो वह संप्रज्ञात योग है संप्रज्ञात समाधि है तो मेरी मतलब मैं ये उठा रहा उठाकर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब चित्त व्यक्ति का समाहित हो गया हुआ है एकाग्र हो गया हुआ है तो फिर उसको योग की क्या कहना कि भाई समाहित चित्त वाले का योग कह दिया गया है जब चित्र समाहित हो ही गया हुआ है तो उसको तो समाधि लग ही गई हुई है तो उसके लिए प्रथम पाद में जो महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ये कहा गया है ये उद्दिष्ट है ये कह दिया गया हुआ है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा ये कहाँ तक ठीक है प्रश्न समझ में आया हाँ ठीक और आगे कह रहे हैं की ये जो पाद है साधन जो पाद है ये विक्त वाले जो है चित्त वाले जो है चंचल चित्त वाले जो है उसके लिए कहा जा रहा है तो ये तो कैसा है? तो ठीक नहीं लग रहा है कोई कह सकता है कि ये ये तो ठीक नहीं है तो इसका उत्तर इसका उत्तर ये है कि यहाँ पर जो समाहित चित्त है वह उस प्रकार के समाहचित की बात नहीं है एकाग्र अवस्था वाला समाहिचित नहीं है इसका तो यह है कि जो विक्षिप्तावस्था है तो विक्षिप्तावस्था में मन तो रुकता है ना जी हाँ जी, थोड़ी देर के कुछ देर जी. तक रुका थोड़ी देर के लिए रुका फिर इधर उधर भाग गया इधर उधर हमने भगा दिया परंतु उसमें भी विक्षिप्ता अवस्था में भी अलग अलग कैटेगरी है न जी हाँ जी एक, एक जो है अधिक मध्यम होगा एक उत्कृष्ट होगा एक विक्षिप्तावस्था ऐसा भी हो सकता है ना होता है कि हम मन एकाग्र कर रहे हैं और यदि 10 मिनट तक 15 मिनट तक उसी में मन एकाग्र रहा उसके पश्चात भागा उसके पश्चात घर घर चला गया यदि हम यदि कहीं ले जाते एका, एकाग्र अवस्था तो मन की यह होती है कि हम जहां पर अपने मन को लगाएंगे तो वही लगेगा जहां पर ले जाएंगे तो वहां पर जाएगा परंतु विक्षिप्तावस्था वह अवस्था है कि आपको हमारा यदि 10 मिनट तक हम लोग का 10 मिनट तक 15 मिनट तक 20 मिनट तक लगा मन और उसके बाद अपने आप मन कहीं यदि चला गया हमारी इच्छा से नहीं गया गया हमारी ही इच्छा से परंतु हमारे अंदर उस मन को कंट्रोल करने का वह सामर्थ नहीं है वह चला गया अचानक यदि इधर उधर भाग गया इधर उधर भाग यदि भगा मन को तो वहां भी तो विक्षिप्ता अवस्था ही है ना हाँ जी समझे जी एकाग्र अवस्था तो वही अवस्था है कि हम जहां पर मन को ले जाएंगे वहीं पर जाएगा जहां पर मन को एकाग्र करेंगे वही होगा अपने आप ही ऐसा लगता है कि अपने आप भाग गया अपने आप चला गया ऐसी अवस्था जब तक रहेगी तब तक भले ही मन एकाग्र हो रहा है परंतु वह विक्षिप्ता अवस्था है हाँ जी तो विक्षितवस्था में जो उत्कृष्ट एकाग्रता है उत्कृष्ट जो चित्त है अर्थात तो विक्षितवस्था में ही जो मैंने सबसे उत्तम जो समाहित चित्त है ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि पाद में बता दिया गया कि ऐसे व्यक्ति जब उसकी साधना करेगा तो उसमें वह आगे बढ़ेगा एक तो ये समाधान हो सकता है समझ गए जी हाँ जी एक बात एक दूसरा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई समाहित चित्त तो इसमें लक्षण कि ऐसा व्यक्ति आप देखते होंगे कि व्यवहार में भी जैसे होता है व्यवहार में हम देखते हैं कि एक जैसे कोई बच्चा है एक टीचर को पता चलता है हमें भी प, आपने भी पढ़ाया है मेडिकल में तो आपको भी पता चल, चला होगा और हमें भी पता चलता है कि कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं कि उसके अंदर वह सामर्थ्य होता है परंतु तो वह गाइडेंस नहीं हो पाता है जिसलिए वह कुछ तो बच्चे ठीक भी रहते हैं कुछ बिगड़े हुए रहते हैं बीच का होता है होता है ना ऐसा बच्चा हाँ जी नहीं बहुत अधिकांश उसी में है कई हाँ, कई ऐसे है उसमें तो वो जो बिगड़ा हुआ भी नहीं है एक तो पूरा बिगड़ा हुआ बच्चा होता है और एक होता है कि वह पूरा बिगड़ा हुआ भी नहीं है उसको यदि ठीक तरीके से कैसे गाइडेंस मिले तो वह बहुत ही आगे बढ़ सकता है ऐसा भी बच्चा होता है तो जब उसको गाइडेंस मिल गया उसको जब मैंने क्या बोलते निर्देश करने वाला यदि मिल गया तो फिर वही बच्चा फिर बहुत आगे बढ़ जाता है ऐसा व्यवहार में देखा जाता है तो उसको हम दूसरे रूप में यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि समाहे का कि कि भाई अभिचित इसका एकाग्र तो नहीं हुआ है उस रूप में नहीं है परंतु ऐसा इसमें दिख रहा है कि ये इसको यदि गाइडेंस दिया जाए इसको यदि कोई योगी कोई एक साधक यदि इस व्यक्ति को यदि रास्ता दिखला दे गाइडेंस दे दे तो वह उस योग में आगे बढ़ सकता है उसका चित्र समाहित हो सकता है तो समाहित चित्त से का ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जिसका भविष्य में समाहित चित्त होने वाला है ऐसे समाहित अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर जिस चित्त के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर जो है चित्त को समाहित करने का सामर्थ्य है ऐसे समाहित करने वाला भविष्य में समाहित होने वाले जिस व्यक्ति के जिस योगी या जिस व्यक्ति जिस साधक का चित्र भविष्य में समाहित होना है ऐसे व्यक्ति के लिए कह दिया गया हुआ है क्योंकि वो तो थोड़ा सा ये होगा क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा ना जो हो, जैसे कोई भव प्रत्यात्मक संप्रद समाधि वाला जो है वो ने वो जो है जिसने प्राप्त किया वो जो जन्म लिया तो जन्म से ही रहता है उसके सामने बस वह सम्मुख कुछ आया कि वह बन गया एक उदाहरण हम स्वामी सत्यपति जी का दे सकते है की स्वामी सत्यपति जी के संबंध में हमने जो सुना है हमने जो पढ़ा है हमने जो उनके शिविर में भाग लिया है तो उससे जो सुना है तो उनके संबंध में है कि वो बचपन से मुसलमान थे और गडेरिया थे वह बकरी चराने वाले थे और मुस्लिम थे मुस्लिम थे अब वो जो है जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारा की जो बात हुई उस समय उस समय उनके मन में जो एक भय पैदा हुआ उनके माता पिता के बनने जो भय पैदा हुआ और वह जो मुस्लिम से जो हिंदू बन गए और हिंदू बनने के पश्चात जैसे ही उनके संपर्क में सत्यार्थ प्रकाश आया जैसे ही उनके संपर्क में गुरुकुल आया तो वह उनका जो उनके भीतर में जो प्रसुप्त जो सोया हुआ जो ज्ञान था उनके जी, मस्त माने उसके अंदर उनके अंदर में जो संस्कार था वह एकाएक सम्मुख आलम्बन जो है सामने आने पर जो विषय है वह गुरुकुल रूपी जो विषय है वह सत्यार्थ प्रकाश रूपी जो पुस्तक है उसके सामने आने पर उभर गया और उभर करके वह विद्वान भी बन गए और विद्वान बन करके और योगी इत्यादि भी बन गए उनके संबंध में कहा जाता कि जब वह मुसलमान थे उस समय में भी जब बकरी चरा चराने के लिए जाया करते थे वृक्ष के नीचे बकरी चल रहा इधर में अल्लाह अल्लाह अल्लाह वो जाप किया करते थे इस तरीके का था तो कहने का अभिप्राय यह है कि अब उनका जो समाहित चित्र उनके अंदर चित्र समाहित होने का चित्त का समाहित होने का काग्रह होने का सामर्थ्य था और आलम्बन आने पर वह वस्तु सामने आने पर वह स्थिति आने पर वातावरण आने पर उभर गया और वो सीधे जो है संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया समझ गए जी? हाँ जी तो दूसरा तो ये हो गया समाह का पहला मैंने समाहिशित का मतलब बताया कि विक्षिप्ता अवस्था में जो उत्तम अवस्था है वो हो गया ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे तो समाहित्व वाले क्योंकि उसका चित्व तो समाहित ही है ना जी 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वह तो एकाग्र कर ही लेता है ना जी? हाँ जी दस पंद्रह मिनट तो एकाग्र करने के बाद उतने समय तक समय तक तो उसकी अवस्था ठीक है वहां तक वह ले जाता है परंतु उसके बाद उसका मन में उच्चाट आ जाता है मन इधर उधर भाग जाता है वह तो है समाहित वाला परंतु तो एकाग्रा अवस्था नहीं है उसका क्योंकि तो एकाग्रा अवस्था जब ही आएगी तभी वह तो समाधि को प्राप्त हो जाएगा वह तो जिसमें भी मन को टिकाएगा उस हो जाएगा तो एक तो ये अर्थ कर सकते हैं समाहित वाले का समाहित योगी और दूसरा जो समझ सकते हैं कि दूसरा जो हमने आपको बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर समाहित होने का सामर्थ्य है भविष्य में ऐसे व्यक्ति को भी यदि वैसा उपदेश दिया वैसा वातावरण मिल जाए तो वह जग जाता है तो ऐसे व्यक्ति यदि समाधि पाद को पढ़ेगा तो उसका जग जाएगा और वह जल्द से जल्दी योगी बन जाएगा दूसरे और तीसरा इसके हम समाह व्याख्या कर सकते हैं देखिए जब सम्प्रज्ञात योग की अपेक्षा से वह अवस्था वाले का जो उत्कृष्ट अवस्था है वह हो गया समाहित वाला साधक और उसी संप्रज्ञात योग की अपेक्षा से संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से जिस व्यक्ति के अंदर दिखता है कि सामर्थ्य है चित्त समाहित होने का ऐसे व्यक्ति के लिए जो सम्प्रज्ञात योग का कथन किए हैं मन दो तरीके का जो व्यक्ति है समाहित्व वाले एक तो जो है कि की विक्षिप्तावस्था का उत्तम अवस्था और दूसरा की जो है उसके अंदर सामर्थ्य है कि वह आगे समाहित हो सकता है तो ऐसे दो प्रकार वाले जो व्यक्ति है उसके लिए योग को संप्रज्ञात योग को कह दिया गया है उसके संप्रजात योग को कह दिया सम्रजात समाधि को कह दिया वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगतानुगत समाधि को कह दिया और दूसरा जो असंप्रजात समाधि वाला जो योगी है असंप्रजात समाधि है उस असंप्रजात समाधि की अपेक्षा से जो संप्रजात समाधि है और उसमें जिस योगी का चित्त समाहित है उस समाधि में जो एकाग्रकाग्रावस्था है तो ऐसे योगी को ऐसे समाहित वाले योगी तो असंप्रज्ञान समाधि की अपेक्षा से समाहित चित वाला हो गया संप्रज्ञान समाधि को प्राप्त करने वाला योगी साधक तो ऐसे समाहित चित्त वाले योगी के लिए असंप्रज्ञात समाधि को कह दिया गया कि भाई वो संप्रज्ञान समाधि को प्राप्त कर लिया हुआ है अब असंप्रजा समाधि को समझना है तो उसको पढ़ करके उसके अंदर प्रेरणा जगेगी और तो वह असंप्रजा समाधि को प्राप्त कर लेगा तो ये हम तीन तरीके से और भी तरीके से व्याख्यान किया जा सकता है परंतु इस पर जो है आप जो है अनेक तरीके से व्याख्यान किया जा सकता है परंतु समाहित यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे पूछे या ना पूछे अपने आप को खुद समझना है कि भाई कोई मैंने समाहित चित्त का मतलब क्या हुआ जब चित्त समाहित हो गया एकाग्र अवस्था आ गई तो समाधि हो ही गया तो फिर यहाँ पर इसके लिए कह दिया ये कहा ठीक ये, ये नहीं लग रहा है तो बस यही कहेंगे कि असंप्रज्ञान समाधि की अपेक्षा से समाहितित वाला समाधि समाधि का उपदेश कर दिया गया और जो सं, संप्रज्ञात समाधि जिसको प्राप्त नहीं है तो जो उसमें विक्षिप्ता अवस्था में जो उत्कृष्ट अवस्था वाला जो व्यक्ति है साधक है उस वैसे जो समाहित वाले जो साधक है उसके लिए जो समाधि का उपदेश कर दिया गया समझ गया हाँ जी तो ये तीन अगर में ये शब्द जिस तरह उन्होंने राजवीर जी ने लिखा उसमें कि साधक हो तो वो सब आ... साधक ही कहलाएंगे जो दोनों आपने स्थितियां तीनों दिखाई हैं वो सब साधक ही हैं अभी पहुंचे नहीं, नहीं है वहाँ तक उन्हीं के लिए है वो पहला भाग हाँ वो तो है वो एक अलग चीज है यहाँ पर यह है की देखिये आप जो मेडिटेशन संस्कृत मुझे नहीं इसका मैं कहता हिंदी में ही उसका कब करके योगी का मतलब योगी जो है हमने पीछे भी बताया हुआ है कि योगी योगी का मतलब क्या हुआ है? एक तो योगी है जो अल्टीमेट अल्टीमेट्रजन हाँ, समाधि को प्राप्त कर लिया हुआ जो जो समाधि को प्राप्त योगी है हाँ, जी। और जो अभी सत्य अस्थय ब्रह्मचर इत्यादि का पालन कर रहा है तप स्वाध्याय परिधाम इत्यादि कर रहा है करके मन को एकाग्र करने का कोशिश कर रहा हुआ भी तो योगी है हाँ जी मन अधीते वेदावा योग का जो अध्ययन करता है योग का जो चिंतन करता है चिंतन करके समाधि लगाने का कोशिश करता है मन को एकाग्र करने का कोशिश करता है वो भी योगी है एक सम्मानजनक शब्द है ये ऐसा हाँ, तो था था। भाग में एक में हाँ इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो है कि वो उस तरीके का योग्य हमें फर्क करने आना चाहिए जी। व्याकरण में भी ऐसा है कि व्याकरण व्याकरणी जो व्याकरण को पढ़ता है भी योगी, सॉरी, व्याकरण व्याकरण और जो को जिसने पढ़ लिया हो भी व्याकरण निरुक्त को जो पढ़ता है वो भी नुक्त और जिसने समझ निरुक्त को पढ़ लिया वो भी नैरुक्त तो हमारे भाषा में सम्मान देने की एक परिपाटी एक कला है एक बहुत अच्छी चीज है जब किसी को आप सम्मान देते हैं तो उसके अंदर एक उत्साह पैदा होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है ना जी? हाँ जी। तो इसीलिए समाहित चित्र वाले जो भी साधक हैं योगी भी तो एक साधक ही है ना जी साधना हाँ कर, हाँ कर साधक मैं साधना करने वाला हाँ साधक मतलब साधना वो उत्कृष्ट साधना करने वाला है हम हम लोग सामान्य साधना माने हाँ वाले हैं परंतु यदि करते हैं डेली यदि मेडिटेशन करते हैं यदि उस पर चिंतन हम अपने अंदर में स्वाध्याय इस परिधान करने कर, करते हैं तो हम भी साधक हैं हम भी योगी हैं तो ऐसे ये समाहित्व वाले जो है तीनों तरीके से और संप्रज्ञांत समाधि की अपेक्षा से समाहित्व वाला हो गया सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया हुआ योगी और संप्रज्ञात समाधि को जिसको प्राप्त करना है उसके लिए हो गया कि विक्षिप्ता अवस्था में जो उत्तम अवस्था है ऐसा साधक ऐसा योगी समझे कि नहीं जी और तीसरा जिसके अंदर सामर्थ्य है हमने देखा कि यह है तो ऐसे व्यक्ति को उपदेश देंगे तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएगा तो वैसे के लिए भी तो हम तीन तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हैं और भी इस पर आप विचार कर सकते हैं आप इसमें और भी व्याख्या कर सकते हैं जो भी हो तो एक तो ये मुझे कहना था इसलिए उद्दिष्ट समाह योग समाहित चित्त, चित्त वाले जो योगी है उसका योग तो कह दिया गया है उसके संबंध तो बता दिया गया है अब बोले कथम विक्षुत चित्तोपी योग इति आरभ्य थे तो ये विक्षुत चित्त वाले जो व्यक्ति है चंचल वृत्ति वाला जो व्यक्ति है क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त वाला जो व्यक्ति है विक्षिप्त से उत्कृष्ट से पहले वाला अध और मध्यम निम्न और मध्यम वाला ऐसे तो चंचल वृत्ति वाला है एक ही शब्द में कि चंचल वृत्ति यही जो चंचल वृत्ति वाला है वही तो विक्षित चित्त वाला है ना जी जिसमें बार बार अनेक मन वृत्तियां उठ रही होती है अलग अलग तरीके का कभी आ, क्या बोलते हैं कि प्रमाण का विपर्य का विकल्प का, का निद्रा का स्मृति का काम का क्रोध का लोभ का इत्यादि का जो भी व्यक्ति ये सब हो गया विक्षुत चित्त वाला तो बोल रहे कि जो विक्षुत चित्त वाले जो व्यक्ति है उसको भी तो योग से युक्त होना चाहिए नहीं। तो कि नहीं क्योंकि हम सबका तो बोल है भगवान को प्राप्त करना तो वृत् चित्त वाला जो योगी है जो चंचल चित्त वृत्ति वाला जो व्यक्ति है योगी में कह दिया अगर चंचल चित्त वाला जो व्यक्ति है वह भी योग से युक्त कैसे हो वह भी योगी कैसे बने इसलिए इस पाद को आरम्भ किया जाता है इस साधन पाद को आरंभ किया जाता है कि इस साधन के माध्यम से इस साधन को सामान्य से सामान्य जनता भी योगी बन सकता है उसको प्राप्त करके इसको अपना करके आगे बढ़ सकता है ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो सामान्य जनता के लिए विशेष व्यक्ति के लिए तो प्रथम पाद हो गया और सामान्य जनता के लिए हम सब सामान्य में आते हैं तो हम सब के लिए साधन पाद समझ गए तो इसमें जो है कहा कि तपा स्वाध्याय स्व क्रिया योगा तो इसमें तपस्वाध्याय प्रधानी क्रिया योगा देखिए योग तो क्या है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये योग है नहीं जी? वितर्क विचार आनंद अस्मिता भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय नामक जो समाधि ये योग है जो पीछे पढ़ाया गया वास्तव में तो वो योग है वह सविचारा निर्विचारा सवितरका निर्वितरका तो ये सब जो है योग है मतलब वो योग है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात परंतु तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान द्वितीय साधन पाद में ये तो साधन है वास्तव में तो योग है नहीं योग तो हमारा लक्ष्य है न जी हाँ जी समाधि तो हमारा लक्ष्य है और उस ल, जैसे इंडिया जाना हमारा लक्ष्य है हम तीस मई को इंडिया जाएंगे तो इंडिया जाना हमारा लक्ष्य है परंतु हवाई जहाज हमारा लक्ष्य नहीं है ना जी हमारा लक्ष्य तो हवाई जहाज साधन के द्वारा इंडिया पहुंचना है ऐसे ही तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान के द्वारा हमें समाधि को प्राप्त करना है वो लक्ष्य तो वास्तव में योग तो वो है तो ये योग कैसे है इसको योग तो इसको भी योग कहते है क्यों क्यों योग कहे हैं एक सबसे पहले तो ये समझिए कि क्यों योग कहे उसको तो बताऊंगा ही ये तप जो है स्वाध्याय जो है और ईश्वर पर निधान जो है ये क्या है ये तो क्रिया है ये क्या है जी क्रिया है हाँ जी ये तो एक्शन है ना जी हाँ जी ये एक्टिविटी है ये एक्शन है ये है. तब क्रिया है तप क्रिया है स्वाध्याय करना आप जो पढ़ रहे होते हैं जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं ये क्रिया कर रहा हूं ना कि पढ़ाना आप जो पढ़ रहे हैं तो आप क्रिया कर रहे हैं ना पढ़ने का स्वाध्याय मैं पढ़ा करके स्वाध्याय कर रहा हूं क्योंकि पढ़ाते समय अभी जो मैं व्याख्या कर रहा हूं कल नहीं व्याख्या कर पाया था ना उसमें तो हमने भी तो स्वाध्याय किया हमने भी तो विचार किया हमने भी स्वाध्याय किया फिर आपको स्वाध्याय करके आपको बता रहा हूं तो ये जो है स्वाध्याय एक एक्शन एक एक है स्वाध्याय क्या है जी एक्शन है जी एक एक्शन है क्रिया है ऐसे ईश्वर प्रनिधान परम गुरु जो परमात्मा है उसके ऊपर अर्पण उनकी जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना उस पर समर्पित हो जाना परमात्मा के न्याय व्यवस्था के प्रति समर्पित हो जाना यही तो ईश्वर प्रणिधान है तो ये तो तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया है ये क्या है जी क्रिया है क्रिया है क्रिया है, है। और ये साधन रूप में है ये साधन है एक क्रिया है और साधन रूप है परंतु इसको यहां पर योग कहा गया है यहां पर इसको योग कहते हैं योग कहा इसको भी क्यों कहा है योग जी अयोग करने वाला योगी स्वाध्याय आप कर रहे हैं तो योगी है तपस्या कर रहे हैं तो आप योगी है ईश्वर परिधान कर रहे हैं तो योगी तो योग करने वाला योगी तो यहां पर इसको क्रिया को योग क्यों कहा गया तो एक सिद्धांत है सादर्थ्याम भवती महाभारत्य की उक्ति है महावाच का कथन है कि भवति। भवति। भवति। साधक एक कहना जी। अच्छा। ता तादर्थ्यामती संयुक्त छय संयुक्त भवति। भवती मनुवादर्थ तदर्थ होने के कारण तादर्थ्य उसके लिए होने के कारण ताक्षम भवती उसी शब्द से उसी शब्द वाला हो जाता है उसी मने आप को मैं शायद पहले दो उदाहरण दिया होगा कि नहीं दिया होगा इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी के लिए आपने कपड़ा खरीदा बहुत सारे व्यक्ति हैं तो बहुत सारे व्यक्ति हैं अब किसके जिसके लिए किसके लिए क्या कपड़ा खरीदा अब बहुत सारे कपड़ा खरीद लिया आपको पता करना है कि भाई ये इसके लिए ये इसके लिए इसके लिए तो क्या करेंगे आप कोई ना कोई चिन्ह दे देंगे ना जी भाई ये है उसके आप उसमें लिख देंगे कि ये वेद श्रमी उस कपड़े में लिख देंगे दूसरे में लिख देंगे कि अविनाश मेहता तीसरे में क्या लिख देंगे और अरुण समथिंग कोई भी जो भी हो, तो तो वह कपड़ा जिस व्यक्ति के लिए है तो वह कपड़ा उसी नाम से जाना गया कि नहीं जाना गया हाँ जी कोई विवाह इत्यादि जो सेलिब्रेशन करते हैं सेलिब्रेट करते हैं विवाह इत्यादि जो करते हैं सेरेमनी करते हैं उसमें जब बहुत तो कुछ ये करना होता है तो हम उसमें स्टिकर चिपका देते हैं स्टिकी नोट देते हैं वो कि यदि भाई ये इसका है इसलिए उसी के नाम से कर देते हैं ऐसा व्यवहार में देखा जाता है तो तदर्थ होने से उसी नाम से पुकार दिया जाता है तो ऐसे ही ये तप स्वाध्याय और ईश्वर जो क्रिया ईश्वर प्रधान जो क्रिया है ये किसके लिए है साधन किसके लिए है योगी के लिए समाधि को प्राप्त करने हाँ के लिए नहीं देखिए समाधि प्राप्त हाँ कराने के लिए है कि नहीं हाँ जी गोल है समाधि प्राप्त करना तो उसके लिए होने के कारण इसको भी योग कह दिया में तो आ गया? सागर हाँ जी। क्योंकि इसको किए बिना तप किए बिना स्वाध्याय किए बिना ईश्वर प्रनिधान किए बिना विक्षित चित्त वाले चंचल वृत्ति वाले चंचल चित्त वृत्ति वाला कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता यदि समाधि प्राप्त करना है हम लोगों को यदि समाधि प्राप्त करना है तो हमें तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रनिधान रूपी क्रिया को करना ही होगा तो में आया जी। हाँ जी हेलो हेलो मैं सुन रहा हूँ जी। हेलो हेलो आचार्य जी मुझे तो आपकी आवाज Hello? आ रही है मुझे तो आपकी आवाज आ रही है हेलो? अच्छा मैं दोबारा से फोन करता हूँ